a uh -huh. स्वतंत्रता के पचहत्तरवा अमृत महोत्सव है उसी अवसर पर सबको शुभकामनाएं ब्रह्मसूत्र के चतुर्थ अध्याय पर विचार चल रहा था चतुर्थाध्याय तृतीय पाठ जिसका द्वितीय अधिकरण पूरा हो गया था वायु अधिकरण लोग लोकांतर की चर्चा शास्त्रों में ऐसे प्रसंग में प्राप्त होते जहां अनेक जन्म कैसे होता है इस पर विचार करते समय तो यहां से जो जीव की गति होगी वो लोकांतर को प्राप्त करते हैं तो बीच में कैसे गति करते हैं इसी विषय पर यहां विचार चल रहा है विषय तो शास्त्रीय है और शास्त्रीय होने पर भी कुछ अनुभव और विज्ञान के प्रमाण से भी चिंतन किया जा सकता है तो उस प्रकार की युक्तियों को प्रस्तुत करके यह क्रम बताना चाहिए तीन श्रुतियों का यहां क्रम का विचार किया था तो उन तीन तीनों श्रुतियों में सबसे विस्तार से छंदों के श्रुति में प्राप्त है तो अर्चिरादि मार्ग जिसको कहा जाता है तो अर्ची अर्थात अग्नि है तो अग्नि से दिन आहर देव आहर और आहर से आपूर्यमाण पक्ष आपूर्यमाण पक्ष से उत्तरायण मार्ग जो छह महीना सूर्य उत्तर की ओर जाते हैं षडुदंगे दिवासा और फिर उस मासों से संवत्सर को प्राप्त होता है और संवत्सर के पश्चात यहां विचार किया था कि ये वायु को रखना चाहिए अथवा नहीं तो उसके बाद में संवत्सर के बाद में देवलोक वायुलोक और दायुलोक के बाद में देवलोक और देवलोक के बाद आदित्य ऐसा क्रम रखा अब यह क्रम के बाद में यहां आदित्य लोग से जो आगे की गति है अब इस पर जो शेष भाग है उसका विचार करना है आदित्य से आगे जाकर के दो स्थान बताया है चंद्रमासम और विद्युत विद्युत के बाद में फिर अमानव पुरुष आकर के उसको ब्रह्मलोक ले जाता है एक अमानव पुरुष की भी चर्चा अमानव शब्द का अर्थ यहां मनु के सृष्टि में जो नहीं आता है उसको अमानव कहा गया केवल अमनुष्य है यह अर्थ में नहीं है मनु के सृष्टि के अंदर पादी जो होते हैं उसको उसी को मनुष्य कहा जाए मानव कहते हैं और ये उसमें नहीं होता है तो इसलिए अमानव कहा तो मनु के सृष्टि में नहीं आने वाले पुरुष तत्व है चेतन तत्व है इतना ही वहां इनकी दोता है वो आगे क्या है उसके विषय में अभी बताएंगे अब ये बाकी जो क्रम है ये कैसा होता है इसके लिए आगे का तड़ित अधिकरण आता है तड़ित यानी विद्युत इसके लिए टीका देखें वायो सन्निवेशे दर्शिते तद अनंतर पठित आदि सन्निवेशम दर्शयती वायु के सन्निवेश के विचार के पश्चात आदि सन्निवेश के विषय में अभी कहा जाता है जो सवर्ुणलोगमा आग छती अच्छा ये कौशित की उपनिषद में वाक्य है दोनों अन्य श्रुति में नहीं है किंतु कौशित उपनिषद में है तो उसको भी स्थान देना होगा और विद्युत है कहीं विद्युत है कहीं नहीं है तो उसको भी स्थान देना होगा इसलिए आदित्या चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम इसके बीच में ये वर्ण का स्थान देना है इसके लिए यहां विचार करते हैं कहा न्याय संग्रह में देखिए सवायुलोकम स वरुण लोकमरुणादीना पाठक्रमेण वायोरूर्धम आदित्याद प्राग अर्थक क्रम विरोधे नवेश अनुपत्ते ये वायुलोक वायुलोक के बाद वर्णलोक यह वर्ण आदियों का जो पाठ्यक्रम है यह पाठ्यक्रम के द्वारा वायु के ऊर्ध में यानी वायु के बाद में आदित्य आदित्य होगा और आदित्य के पहले अर्थक्रम से क्रम विरोध अर्थक्रम का विरोध होने से निवेश अनुभवते है वर्णलोह का निवेश नहीं हो सकता क्योंकि यहां जैसा क्रम दिखाया पूर्व पक्ष कहेंगे कि यहां जैसा क्रम दिखाया उसके अनुसार तो वायु के बाद में आगे का लोग जो है देवलोक आदि दिखाया ये क्रम दिखाया अब इसके पहले अब यह वर्णलोग आदि का स्थान नहीं प्राप्त होता है पाठक्रम में वहां है लेकिन अर्थक्रम से वो प्राप्त नहीं हो पाएगा ये कहता है पूर्ववादि तो निवेश स्थान अनंतर आदर्शनाच और कोई निवेश स्थान आगे प्राप्त भी नहीं होता अर्थ क्रम से देख करके कोई और स्थान प्राप्त हो ऐसा भी नहीं दिखता है इसलिए वरुणादि नाम मार्ग पर्वत्व संबंध भावी प्राप्त है इसलिए ये वरुण वरुणादियों का मार्ग पर्वत्व सिद्ध नहीं होता यानी मार्ग का पड़ाव है ऐसा सिद्ध नहीं होता क्योंकि इसको स्थापित करने के लिए कोई क्रम स्थान नहीं मिलता अभी क्या क्रम चल रहा है आदित्य तक क्रम बताया है तो आदित्य का क्रम में अर्थ क्रम से देवलोग और वायु दोनों को जोड़ दिया अब ये जो क्रम है जो अग्नि से लेकर के आरंभ हुआ जो क्रम है उस क्रम में वायु ठीक है हो जाएगा लेकिन वर्ण का कोई स्थान प्राप्त नहीं होता ऐसा है और वरुण आदि लोग जो बोला गया है वहां प्रजापति लोग भी है वर्ण लोग भी है तो ये इनका स्थान प्राप्त नहीं होता है इसलिए इसको ऊपर विचार करना है ये पूर्व पक्ष ने कहा कि संबंध भाव है वो कोई अर्थ निश्चय नहीं हो पाएगा अर्थ क्रम से लगाने के लिए यहां तो आ नहीं सकता है क्योंकि वायु के आगे पीछे भी वर्ण का संबंध नहीं हो पाएगा इसी यदि प्राप्त ऐसे प्राप्त होने पर पूर्व पक्ष होने पर विद्युत उपरिष्टा हाँ जलगर्भितशना आगंदूना अंदे निवेश न्यायाच तड़ीवरुणाद तो निवेशेन नि अब यहां ये निश्चय करेंगे ये जो विद्युत है विद्युत लो के बाद में छांदों के में अमानव पुरुष को रखा है विद्युत लो के बाद आगे नहीं कहा तो अब जो है ये जो वर्णादि है वरुणादि लोगों को विद्युत लोह के बाद में रखेंगे क्योंकि वरुण इंद्र प्रजापति लोक तीन वहां कौशिक उपनिषद में ज्यादा है वायु के बाद में वर्ण लिया है वर्ण है इंद्र है प्रजापति है और वहां विद्युत नहीं है विद्युत लोह की चर्चा वहां नहीं है इसी प्रकार ब्रदारण्य उपनिषद में भी ये चंद्रमा है चंद्रमा के बाद में प्रजापति लोक का कथन है बीच में वरुण इंद्र का कथन नहीं है तो वरुण इंद्र यहां है और विद्युत छांदोक में है वृदारण्य में ये तीनों ही नहीं है वृदारण्य वैसे कमी है वहां संख्या में कम है तो अब जो वरुण लोग है इंद्र लोक है, है प्रजापति लोग है और विद्युत लोक है इन तीनों के क्रम में यहां कहेंगे कि ये विद्युत के बाद में ये उपरिष्ठा विद्युत उपरिष्ठा विद्युत के बाद वर्णलोह को रखा जाएगा कारण क्या है क्योंकि जलगर्भिध मेघ जो जलगर्भिध मेघ देखा गया जो वर्णलोह संबंधी करेंगे ये विद्युत का वर्णलोह के साथ संबंध होगा ऐसा कि विद्युत तभी होता है जब जल घन मेघ होगा जो घन मेघ होता है उस समय वर्षा होने की होती है तो उस समय विद्युत चमकता है ऐसा दिखाई पड़ता यद्यपि ये विद्युत ही लोग यहां विवक्षित नहीं है किंतु विद्युत के माध्यम से कुछ संकेत प्राप्त होता ऐसा कहना चाहेंगे जैसे आदित्य से एक संकेत प्राप्त करेंगे उपाधि रूप से उसी प्रकार विद्युत से संकेत प्राप्त करेंगे और वो संकेत क्रम बिठाने में सहायता देगी ऐसा ही यहां निश्चय करना इसलिए कहा कि विद्युत का और जल का संबंध प्रसिद्ध है और जल जलगर्भित मेघ जब देखता है जब होता है तभी विद्युत बिजली चमकती है इसीलिए आगे इसका निवेश होगा विद्युत के बाद में निवेश होगा और दूसरा एक सामान्य नियम भी होता है आगंतुगा नाम अंत्य निवेश जो आगंतुक होते हैं माना बाद में आते हैं उनको बाद में ही निवेश किया जाना चाहिए ऐसा होता है अब जैसा कोई कार्यक्रम आदि होगा तो उसमें जो पहले पहले आते हैं उनको पहले पहले स्थान दिया जाता है और जो बाद में आते हैं बाद में दिया जाता है जैसा भंडारा आदि होता है तो पहले जो आते हैं उनको पहले बिठाते हैं बाद में आएंगे तो बाद में बिठाएंगे पहले, बाद में आने वाले को पहले बिठाना नहीं सकते बिठा नहीं सकता इसलिए आगंतुका नाम अंत निवेश आगंतुक जो है ना अंत में निवेश निविष्ट हो जाएंगे यदि न्यायाचर तड़ितो अधिवरुणादयो निवेशे नित्युक्तम तड़ित के आगे वरुणादियों का निवेश हो जाएगा तड़ित यानी विद्युत है बिजली चमकते उसको तड़ित बोलते हैं तो तड़ित के आगे ही इनका निवेश होगा इसमें युक्ति भी है और विज्ञान की भी सहायता है फिर क्रम जो कहा गया उसकी भी सहायता है इसलिए तीन लोगों को विद्युत के बाद में रखा रखेंगे उसका भी क्रम बताएंगे जो वर्ण लोग इंद्र लोग और प्रजापति लोग यही कहा सूत्र में तड़ितो संबंधात तड़ितो अधिवरुण संबंधा तड़ अधि अधि एवन उपरी तटित के बाद में तड़ ये पंचमी है तो तड़ित के बाद में वरुण वरुण जो शब्द कौशिक के उपनिषद में आया उसका उसका स्थान वही होगा संबंधा ऐसे विद्युत और वरुण में संबंध देखा गया इस संबंध को देख करके विद्युत वर्ण का संबंध जो प्रसिद्ध संबंध है इसको देकर के यहां विद्युत के बाद में वर्ण को देखा जाएगा आदित्या चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युत इत्या विद्युत उपरिष्टा स वरुण लोकम वरुण आदित्य से पर में चंद्रमा ये छंदों के उपनिषद में चंद्रमा के पर में विद्युत ये आया और इससे आगे विद्युत उपरिष्ठात विद्युत के बाद में के विद्युत लोह के ऊपर ही सब अर्णलोगमितियाम कौशीद उपनिषद में जो आया है उसका संबंध होगा इसके अमणलोह संबद्ध वर्णलोह का संबंध वही होगा क्यों ऐसा कारण बताया अस्थि की संबंध विद्युत वर्णयोग विद्युत और वर्ण का संबंध है यह प्रसिद्ध है इसको लेकर के यह कहा गया कैसे प्रसिद्ध है कि यदा ही विशाला विद्युत तीव्र स्तन निर्घोषा जीमूदोदरेश प्रनृत्यं अथ आपहा प्रपतंती एक साहित्य शैली में भाषिकार कहते हैं कि यदा ही विशाला विद्युता विशाल विद्युत विशाल विद्युता हाँ जब होते हैं तीव्र स्तनित निर्घोषा कैसे विद्युत होता है तीव्र रूप में स्तनित मन घर्जन करता हुआ जब आवाज करते हैं घड़घड़ाते हैं तब जो है उस समय जीमूद उतरेशु प्रदृत्यंती जीमूद उतर जीमूद का है तो मेघ के उधर में प्रदित्यंद आप प्रतिबदन थी जब वो नृत्य नृत्य करता हुआ माने मेघ में ऐसे आवाज सुनाई देते हैं वो आवाज से ऐसा लगता है कि वहां नृत्य हो रहा है तो नृत्य करता हुआ फिर बाद में आपहा प्रतिबदनती है वर्षा होने लगते हैं बारिश तब गिरती है तो इसीलिए ये स्पष्ट है कि जब विद्युत चमकता है और उसके बाद में मेघ गरजते हैं और उस निर्घोष के अनंतर वो बादल के अंदर जो पानी है वो बरस नहीं लगता इस प्रकार से उसका संबंध होता है और प्रमाण है विद्योदे स्तनय दि वर्शिष्य दिवाति जब राम छात्र की उपनिषद में आपने कहा पहले विद्योदे पहले बिजली चमकती है फिर स्तनयती फिर आवाज होती है और वर्षिष्य दिवा फिर वर्षा भी होती है उसके बाद वर्षा होती है तो ये क्रम देखा गया सामान्य रूप में ये क्रम देखा गया तो विद्योदे स्थान यदि शिष्य दि यद्य जो विद्योधन और स्थान गर्जन ये दोनों जो है एक साथ ही होता है किंतु हमें पहले प्रकाश प्राप्त होता है बाद में शब्द प्राप्त होता है ऐसा होता है, है तो ये एक साथ होते जब मेघ आपस में टकराते हैं उनके घर्षण होता है तो उस समय ये दोनों उत्पन्न होते हैं किंतु प्रकाश सबसे पहले पहुंचता है क्योंकि प्रकाश आदि तीव्र वेग में संचरण करता है इसलिए प्रकाश पहले आ जाता है और आवाज धीमी गति से आती है उसको वायु से गुजर के आना पड़ता है इसलिए वायु संघर्षण होने के कारण उसका अधिक समय लगता है तो बाद में फिर वर्षा होती है वर्षा तो तदन अंदर ही हो ये क्रम है वो ऐसे क्रम यहां भी रखा जाए तो कोई बात नहीं का अपाम चिपतिर वरुणी श्रुदिस्मृति प्रसिद्धि और श्रुति स्मृति न्याय शास्त्र सर्वत्र ये प्रसिद्ध है कि अपाम अधिपति ही जल का अधिपति देवता वरुण है ये शास्त्रों में कहा गया जल जल देवता है वरुण इति इसी श्रुदिस्मृति प्रसिद्धि श्रुदिस्मृतियों में ये प्रसिद्ध है वरुण एक देवता है हमारे जो देवता उनको गिनाए गए हैं अग्निर देवता वायुर देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता ऐसा है उसमें ये वर्ण भी देवता है तो वर्ण देव में आता है उनकी वेदी में ही पूजा होते हैं विशेष पूजाए है होती है इत्यादि सब है इसीलिए वर्ण प्रसिद्ध है वरुणाच अधि इंद्र स्थानांतर अभावात् पाठ बाद में कहते हैं कि अब यहां तक तो आपने कुछ युक्ति बताया अब इसके बाद दो और हैं इंद्र और प्रजापति कौशीद की उपनिषद में उसको छोड़ नहीं सकते अब छोड़ने से पक्षपात हो जाएगा तो बोलते हैं अब इंद्र और वरुण को फिर कहां रखेंगे बोलते इंद्र और वर्ण को इंद्र और प्रजापति को वर्ण के बाद रखेंगे क्या कारण क्या है कि वरुणाध अधि इंद्र प्रजापति इंद्र और प्रजापति वरुण के बाद आए क्यों क्योंकि अभाव अभावाद उनके लिए और कोई योग्य स्थान नीचे के ओर नहीं है क्योंकि ये भी दोनों एक तो इंद्र तो जल से संबंधित ही है जो वज्र वज्रायुध इंद्र का मानते हैं इत्यादि जो है इंद्र जो है जल के संबंध में देवता है यदि भी वरुण जल के अधिष्ठान देवता है और इंद्र उसको कराने वाले देवता है वो कार्य कराने वाले देवता शक्ति के द्वारा तो ऐसे इंद्र इंद्र की पूजा करते हैं वर्षा के लिए वरुण की भी पूजा करते हैं तो इंद, इंद्र इंद्र देवादि देव इत्यादि जो भी होगा तो उसको और स्थान नहीं दिया जा सकता इसलिए इंद्र और प्रजापति को वरुण के बाद रखेंगे और उसके बाद तो फिर भ्रमल आएगा तो स्थानांतर अभाव कहते अन्य योग्य स्थान प्राप्त न होने से ये स्थानांतर अभाव है होने से पाठ सामर्थ्य पाठ सामर्थ्य भी मिलता है या अर्थ सामर्थ्य से हम कर नहीं सकते स्थान और नहीं मिलेगा तो फिर पाठ सामर्थ्य को लेकर के बाद में इंद्र लोग और प्रजावधि परिषद में वहां का जो क्रम है उसी क्रम को देकर के वो अग्नि लोगम आगछी वायु लोगम आगछदी वर्ण लोगम आगछद इंद्र लोकम आग और उसके बाद में प्रजा अवधि लोगम आग तो उस क्रम को रखते हुए ये यहां भी उसी को ही रखा तो पाठक्रम का अनुसरण भी हो जाएगा और अन्यत्र स्थान नहीं है इसलिए यहां ये ठीक है ऐसा आगंतु आगंतुकदादीना अंत एवं निवेशो वैशेषिक स्थान भाव विद्युत अंत्यार्चिरादौ वर्तमनी ये आगंतुका दबी अब क्या है भाषाकार इसको समर्थन करने के लिए और भी दे रहे हैं क्योंकि आपको नहीं लगे बाकी को समर्थन करने के लिए युक्तियां दी और इसको समर्थन करने के लिए युक्तियां नहीं दिया तो अभी इसके लिए कहते हैं कि आगंतुका दबी ये जो दोनों है ना ये प्रजापति वर्णलोग इंद्रलोक और प्रजापति लोग ये प्रजापति लोग तो वहां है वर्णलोग और इंद्रलोक ये आगंतुक है आगंतुक का मतलब ये दोनों में नहीं है छात्रों के और ब्रदारण्य में नहीं है ये कौशिक के उपनिषद से आए हुए हैं, इसलिए आगंतुक होने पर एक कारण वरुण आदि वरुण आदिओं का अंत एवं निवेश अंत में निवेश है यह आगंतु का नाम अंत ऐसा एक प्रसिद्धि है उसके आधार पर यहां अंत में निवेश करना उचित होगा तो और दूसरी बात क्या है वैशेषिक स्थान अभाव आपका इनके लिए कोई विशेष स्थान निश्चय भी नहीं कर सकते विशेष स्थान का कोई उल्लेख भी नहीं मिलता है जैसा वायु लोग आदि का उल्लेख मिल गया था हमें तीनों श्रुतियों में यथावत मिल गया था अग्नि लोगों का भी मिल रहा है वैसा एक वैशेषिक स्थान नहीं मिला कुछ विशेषण के साथ कुछ हेतु के साथ उद्धृत किया हो ऐसा करके ना मिलने के कारण विशेष स्थान के अभाव के कारण इनको उसी स्थान में रखा जाए और विद्युत अंत्या अर्चिरादो वर्तमानी अब ये अर्चिरादि मार्ग जब देखते हैं छांदोग्योपनिषद में तो वहां विद्युत अंतिम में हो जाता है विद्युत ही अंतिम रहता है अर्चिरादि मार्ग में विद्युत अंतिम में है वहां ऐसे क्रम दिया है छांदोग्य में और उसके बाद में हमने वरुण को भी इंद्र को भी प्रजापति को भी जोड़ा तो ये इसलिए आगंधक हो गया तो विद्युत अंत्या अर्चिरादो वर्तमान अर्चिरादि मार्ग में ये अंतिम आ जाते तो इनमें दिनों को जोड़ करके अब सबके लिए क्रम अभी बनाया अब क्या क्रम बन गया कुल मिलाकर के हाँ ये पूरा क्रम हो गया तो इस क्रम से ये अर्चरादि मार्ग पूरा हो जाता है इन तीनों सृदियों को मिला करके यहाँ क्रम बनाया ठीक है लेकिन साधक तो एक ही ऋषि के अनुसरण करके जाते हैं मतलब ऐसा सब मिलाने लेकर क्या जो कोई श्री कोई साधक हो हाँ कोई एक ऋषि को मान के हाँ उसी साधना हाँ। तो कर जाते हैं तो वो ऐसे लोग पहुंच जाते हैं गंतव्य तो एक ही है जरूरत अब एक ऋषि का मतलब क्या है एक ऋषि का अनुसरण करना अभी हम साधना करने के समय ऋषि का मतलब बोले तो अभी एक उपनिषेत्र एक मार्ग बोला है उस मार्ग में हम नहीं ऐसा नहीं है इसलिए तो यहाँ ये जो समन्वय समन्वय अधिकरण जो समन्वय विचार करते हैं समन्वय विचार में ये वेद में एक ही माना जाता है ऐसा एक ऋषि का ऐसा नहीं होता एक ऋषि एक मंत्र दृष्टा होता है ऐसा एक ऋषि का अनुसरण करके कोई भी कर्म आप कर नहीं सकते मतलब कोई कर्म कोई उपासना कोई भी विधान वैदिक संबंधी एक ऋषि का ही नहीं होता है तो एक ऋषि एक मंत्र दृष्टा होता है और उसी से वो उतना ऐसे काम नहीं होगा इसीलिए अन्य का होना पड़ता जैसा आप ऋग्वेद देखेंगे ऋग्वेद में लगभग जो है 222 जितने 220 का जितने लगभग जो है ऋषिया तो वेद में तो अब एक ऋषि का कैसे आप अनुसरण करेंगे तो वहां समन्वय बिठाया जाता है तो समन्वय बिठाने के लिए आपको परस्पर वेद के शाखा इत्यादि के संबंध करना पड़ेगा और उसमें अनुसरण करने की जब बात करते हैं स्वर पाठ होता है जो शाखाएं होती कुछ ऐसे होते हैं जिसका अनुसरण उसी के अनुसार किया जाता है कोई परंपरा के अनुसार होता है बाकी कर्म में भी नहीं होता है कर्म में भी मीमांसा में अनेक शाखाओं के परस्पर संबंध समन्वय सब दिखाया है तो अनेक ऋषियों का दिखाया है उसी के अनुसार होता है उसी के अनुसार उसका करते एक ऋषि का अनुसरण हम करते हैं वो गोत्र समझा गोत्र के द्वारा करते जो आपके गोत्र होते हैं जन्म गोत्र होता है तो वो गोत्र में एक ऋषि रहते हैं और उनके प्रवर ऋषि रहते हैं यह रहता है <ता स्चारे> बाकी कर्म और उपासना ज्ञान किसी में भी एक ही ऋषि का मानना है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होता वो, हो वो स्मार्त परंपरा में ऐसा हो सकता है वैदिक परंपरा में ऐसा नहीं दिखता क्योंकि कोई भी कर्म ऐसा है नहीं। ही है नहीं एक ही ऋषि का वह कहा हुआ है ही नहीं दूसरे का माना दूसरे का भी मानना पड़ता है ऐसा होता है और जब ये शिक्षा ग्रंथों में देखते हैं शिक्षा ग्रंथों में शिक्षा का जो विधान करते हैं जैसा एक वेद के लिए एक स्वर शिक्षा तो उसी का अनुसरण करेंगे आप स्तंभ शिक्षा है तो आप स्तंभ शिक्षा के अनुसरण करेंगे कात्यायन की शिक्षा ग्रंथ है तो उसी का अनुसरण करेंगे वो तो स्वर पाठ इत्यादि के लिए होता है वो ऐसे होते हैं लेकिन मंत्रों के लिए ऐसा नहीं है अब जैसा एक ही आपका पुरुष सूक्त है ना पुरुष सूक्त में पंद्रह मंत्र है पंद्रह मंत्र में, में मेरे ख्याल में बारह शायद ऋषिया एक ही सूक्त में तो एक ऋषि का कैसा हो? तो उनका सबका स्मरण करते हैं और अलग अलग छंद है वहां अलग अलग ऋषियां हैं एक एक मंत्र के अलग अलग दृष्टा है तो उसको फिर बनाते हैं। इसलिए यहाँ उसको कैसा क्रम बिठाना है इसके लिए बनाया जाता है और ये मिलाकर के चिंतन करना पड़ेगा जो भी उपासना करेंगे ये इस मार्ग का जो विचार करेंगे उसको उसी प्रकार से विचार करके चिंतन करके जैसा हमने पहले कहा ये उस उपासना का अंग बनेगा अवर विद्या का अंग बनेगा वो अंग बन करके उस उपासना को पूरा करते हैं ठीक है सब अरुणलोकम इत्यादि न श्रुते है वरुणाधिर्षय ये सब अरुणलोकम इत्यादि श्रुति है इसलिए यहां वरुणादि को विषय बनाया ये ये विचार के लिए एक अधिकरण है सकिम किम अर्चरादि मार्ग पर्वत संबद्य थे किम न संबद्ध थे ये यहां संशय है ये वर्ण को अर्चरादि मार्ग के साथ संबंध किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए तत्र सन्निवेश स्थाना संभवा संभवाभ्याम संदेह है कि सन्निवेश स्थान कहीं एक दृष्टि से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि दोनों का क्रम देखने पर आगे पीछे का क्रम में कुछ भेद भी है इसलिए नहीं भी हो सकता है इसलिए संशय होने पर स वायु लोगम स वरुण यदि वरुणादी नाम पाठ्यक्रमे कौशिक उपनिषद का पाठ्यक्रम है अग्निलोगम वायुलोगम वर्णलोगम इंद्र लोगम वहां कहा गया प्रजापति लोकम ये सब तो ये जो क्रम है उस पाठ क्रम के अनुसार वायु ऋर्धम आदित्या वायु से ऊर्ध आदित्या प्राक ऊर्ध श्रुति सिद्धार्थ क्रम विरोधे ना श्रुति संबंधी जो क्रम है उसका से साथ विरोध होगा क्योंकि वो जो क्रम बताया उसी से आप क्रम को बदल रहे हो बीच में और जोड़ करके बदल रहे हो इसलिए विरोध होने पर निवेशा सिद्धे है निवेश सिद्ध नहीं होता है यह पूर्व पक्ष का अभिप्राय था और उस अभिप्राय से यह कहा गया तब सिद्धांति ने उस पर विचार करते हुए विद्युत उपरिष्टा, अमानव पुरुष सेव नेतृत्व श्रवणा और वहां जो अर्चिरादि मार्ग में छांदोगी में देखते हैं जो ऋषि माने माने यहां विद्युत के बाद में जो ऋषि है माने अमानव पुरुष को कहा गया वो अमानव पुरुष ही वहां से ले जाता है वहां कोई अमानव पुरुष और विद्युत के बीच में कुछ और कोई नहीं है तो और कोई नेता नहीं है तो बीच में कैसे लाएंगे इसलिए नहीं हो सकता है श्रवणादि नाम अनुपयोगा नहीं वरुणादि नाम अनुपयोगा उपयोग वहां नहीं है ऐसा सिद्ध होने पर निवेश स्थान तेषा मार्ग पर्व संबंधों नास्ती प्राप्ते तो निवेश स्थान और मिलता नहीं कहा इनको रखे समझ में नहीं आता इसलिए मार्ग पर्व नहीं मिलने से संबंध नहीं हो सकता है ऐसे प्राप्ति होने पर ये आदि इत्यादि ये कहा गया आगे ठीक है विद्युतो अनदरम वरुण सन्निवेश सूत्रोक्तम हेदुमाहा अस्थि इत्यादि से तो सूत्रोक्त हेतु को ही कहा <coughs> अस्थि ही संबंधो विद्युत वरुण तर लोक प्रसिद्धम अनुकूल है यदि लोक प्रसिद्धि को भी कहते हैं कि ये इस प्रकार लोग जानते हैं कि जो विद्युत चमकता है और उसके बाद में मेघ गर्जन होता है और तदनंतर वर्षा होती कहते है श्रुति भी कहती है विद्युत स्तने यदि वर्षिष्य ऐसा विद्युत उद्भवान वृष्टे दृष्टवा कार्य कारण भाव तयर अस्ती विद्युत के बाद में वृष्टि देखी गई है इसीलिए विद्युत और वृष्टि के संबंध में कार्य कारण भाव देखा जा सकता है तो कार्य कारण भाविक संबंध मिल ही गया है तथा एवं सुधी का संवाद देते हैं अपाम विद्युत योगे भी वरुण से किम आयतम यह जो विद्युत और वरुण का जो संबंध है वो नैमित्तिक संबंध है ऐसा निमित्त से संबंध किया और उस संबंध से अपाम विद्युत योगे जल का साथ विद्युत का संबंध होने पर भी वरुण का क्या होगा कहते हैं कि ये वरुण जो है ना वरुण जो है विद्युत के साथ संबंध करने वाली देवता ही है वो जल के देवता है जल के देवता होने से वो जल संबंधी हो जाएगा अब विद्युत भी जल संबंधी वायोर अनम अधिक वरुण से विद्युत इंद्र प्रजापतियों वर्णानंदर अधीतोर अभी स्थानांतर वाच्य आशंका जैसे वायु के अनंतर वर्ण को पढ़ा गया था वहां कौशित की उपनिषद में उसको आपने विद्युत के अनंतर रख दिया स्थान बदल करके विद्युत के बाद रख दिया इसी प्रकार इंद्र प्रजापतियों का भी वर्ण के बाद में पाठ है वहां कौशित की उपनिषद में उसको यहां स्थानांतर कर देना पड़ेगा और भी स्थान में लेके जाना पड़ेगा तो कहते हैं ऐसा नहीं नियम नहीं है वो वहां दोनों का जो है वर्ण का साथ संबंध तो हो गया इसी प्रकार इंद्र और प्रजापति के लिए अलग स्थान की आवश्यकता नहीं वो वर्ण के बाद ही रहेंगे वो स्थानांतर नहीं कर रहे आवश्यक नहीं आगंतु का नाम आगे कहते हैं आगंतु नाम अंत्य निवेश है यदि धारण स्थानहीनाम वरुणादीनाम तड़ित आनंदरियम उक्त इत्या आगंतु आगंतुनाम निवेश न्याया का जो होते हैं वो अंत में उनका निवेश होगा जो पीछे पीछे आएगा पीछे पीछे बैठेगा आगे आगे आएगा आगे आगे, आगे, आगे बैठेगा ऐसा होता इसी प्रकार यह आगंतुक है आगंतुक क्यों कहा बाहर से आया है ऐसा नहीं है यहां छांदोग और बृदारण्य में दोनों में इन त्यो तीनों की चर्चा नहीं है वो तो केवल कौशीदगी में है और कौशीदगी पूर्ण नहीं है कौशीदगी जो अपूर्ण है तो हमें पूर्ण जो मिलता है वो छांदोगे में ही मिलता है हर आदि से आरंभ करके यानी अग्नि आदि से आरंभ करके मिलता है तो इसीलिए बाहर से जोड़ना यह समझ करके इसको आगंतुक कहा गया तो उसका अंत में निवेश होगा यथा दर्श पूर्ण नक्षत्र इष्टौ स्व अत्र जुहोति स्वाहा कृत्यभ्य स्वाहा अब इसके लिए एक आगंतुका नाम अंत्य निवेश न्याय कहा ये न्याय मीमांसकों का है वो उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं दृश्यपूर्ण नाम के प्रसिद्ध याग है आप जानते हैं उसी याग में एक नक्षत्र इष्टि है नक्षत्रों के लिए नक्षत्र संबंधी इष्टि नक्षत्रों के लिए जो हवन होता है उसमें अत्र जुहोति अग्नये स्वाहा कृत्तिभ्य इत्यादि करके आदि जो नक्षत्र है तो ये इनके लिए हवन करते हैं तो उपहोमाना नाम प्रधान शब्दगृहत प्रकृत प्रकृत नारिष्ठ होते प्रयोगो निरूपिता ये सब उपहोम में आता है आदि जो होम है नवग्रह होम होता है ऐसे नक्षत्र होम होता है ये सब वेद में होते हैं तो ये जो होम है सब प्रधान शब्द प्रधान याग के अनंदर पाठ में आता है वहां एक नारिष्ठ होम है वो नारिष्ठ होम के बाद में पढ़ा जाएगा तो वहां क्रम देकर के क्रम में ये क्रम रख दिया नारिष्ठ होम के बाद में रखा तथा अर्चिरादि मार्गे भी इसी प्रकार क्योंकि ये जो कृतिकादिभ्यास वाह इत्यादि जो है यहां आकुंतु माना है यह मुख्य दर्श मास में नक्षत्री एक आगंदुक आ गया आगंदुक आने पर वहां के क्रम को वैसा रख करके वो नारिष्ठ होम करके एक होम है उसमें अंतर्गत होम है उसी के अंत में इनका निवेश करके क्रम बनाया क्योंकि क्रम तो चाहिए यहां करना इसी प्रकार यहां मार्ग में भी स्थाना भाव है ना आगंदुका नाम निवेश स्थान अभाव होने पर आगंदुकों को बाद में निवेश करके उसको जोड़ दिया जाता है इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि ये वर्ण के बाद इंद्र प्रजापति का संबंध भी वहां दिखता है ऐसा कोई इसमें दोष नहीं इसलिए वहां जोड़ दिया जाता है। कथम विद्युदो अंध्यत्व नहि तद अंध्यत्ववाची शब्दों अस्थित ये विद्युत को आप उस क्रम में अंध कैसा मान लिया वहां कोई अंध्यवादी शब्द तो है नहीं छांदोगी में विद्युत तक आकर के विशेष मानव कहा लेकिन विद्युत अंत में है ऐसा कहा नहीं तो विद्युदांत ऐसा ऐसा कैसे आपने निश्चय किया क्रम में कोले की विद्युदांत में अंधत्व नहीं होने पर भी विद्युदानंदरम अनंतरम पर्वान्तर से अनुप्ते है तद अंधत्व के बाद में वहां कोई पर्व का नाम नहीं आता है छांदो के में इसलिए उस अर्चनादि क्रम में विद्युत को अंत में मान करके रखे फिर वहां से इसी को जोड़ा है बाकी स्थान को जोड़ा है क्योंकि अंधे योजनियम करके अंध माने विद्युत अंध है क्या प्रमाण है तो विद्युत के बाद आपने वर्णों को जोड़ा ये न्याय लेकर के आगंतुक आना अंधे निवेश ऐसा तो अंध विद्युत अंध है ऐसा कैसा मालूम पड़ेगा बोले कि उसके बाद कोई लोग का कथन नहीं है उसके बाद अमानव पुरुष आता है तो इसके कारण वो विद्युत को अंत मान करके पुरुषी के आगे इसको जोड़ दिया ऐसा समझना चाहिए वर्णादी नाम उपयोग उपयोगस्तु अमानवे न संभवादिति अब आगे बताएंगे ये वर्णादियों का यहां स्थान दिया ठीक है लेकिन वर्णादियों का अब क्या प्रयोग होगा ये क्यों इनको यहां स्थान दिया वरुण इंद्र इत्यादि का बोलते हैं इसके विषय में अगला अधिगरण में बताएंगे ये जो अमानव पुरुष है अमानव पुरुष ये जीव को ले जाता है अगले कर्म गति के लिए उसके लिए ये जो लोग से गुजर के जाना या इस प्रकार से अनेक स्थितियों को प्राप्त करके देवताओं को प्राप्त करके जाना सहायक बनता तब जाकर के वो आगे हो पाता है कुछ जन्म उनका हो पाता है वो सीधा जन्म नहीं होगा क्योंकि जैसा जिसको परिणाम होना है वैसा ही होना जैसा ये शरीर बनने के लिए शरीर के पूर्ववर्ती बहुत अनेक हो परिणाम होते हैं उन परिणामों को लेकर के ही ये शरीर बनता ऐसा सीधा ही शरीर बना दिया ऐसा नहीं होता सभी का एक परिणाम होता है इसी प्रकार लोग में अन्य लोग में जाकर के जीव को जन्म लेने के लिए इन परिणामों से गुजरना पड़ेगा इन देवताओं से संबंध करके गुजरना पड़ेगा ऐसा ही रखा है वो सीधा नहीं हो सकता इसीलिए ये देवलोगा ये इंद्र लोगा इत्यादि सब जो वहां बताया है कर्म फल के संबंध में बताया अब कोई वृक्ष बनता है तो वृक्ष बनने के पहले बहुत स्थानों से गुजरता छोटा सा बीज रहता है बीज का परिणाम होगा फिर वर्षा होगी इत्यादि होगा अब कहेंगे इतना परिणाम करने की क्या जरूरत है सीधा ही वृक्ष बना देते अब वृक्ष की सृष्टि करनी है भगवान को तो साक्षात बना देते जैसा मनुष्य को साक्षात तैयार कर दिया तो हो गया ऐसा हो सकता था जैसा मूर्ति बनाते हैं ऐसे बना करके तैयार करके उसको प्राण दे दिया हो गया फिर चलो बोल गया। ऐसे करना चाहिए था तो बहुत सारे काम बीज में छूट जाता आवश्यक नहीं था ना सीधा हो जाता अब सब लोग बना सकते ऐसा होता लेकिन ऐसा नहीं किया कि कुछ परिणाम होकर के ही कुछ बनता है तभी उसमें वो रस आता है अन्यथा रस नहीं आएगा वो जैसा भी करेंगे तो वैसा रस नहीं जैसा चंदन का जो सुगंध है वो चंदन का सुगंध मिलने के लिए वो चंदन को घर्षण करना ही पड़ता है वो पत्थर में घर्षण करेंगे बारीकी से घर्षण करेंगे तभी उसमें से सुगंध निकलता है चंदन में सुगंध है करके आप उसको काट करके कुछ जलाएंगे या पीसेंगे तो नहीं होता वो पाउडर करेंगे तो, तो वो भी नहीं होगा उसको घिसने से ही आता है पानी के साथ मिलकर के जो घिस जाएगा तब उसमें सुगंध आता है उसका परिणाम का स्वरूप वही होता है दूसरे में नहीं होता जलाएंगे तो भी नहीं पता चलता चंदन बहुत मूल्यवान है बहुत सुगंध है उसमें लेकिन उसको जला दो तो वो राग बन जाता है उसको बाद तो पता ही नहीं चलेगा कि चंदन है कि और क्या है कोई अंदर नहीं होता तो उसका जैसा परिणाम चाहिए वैसा ही परिणाम में तो हुआ था। अब मक्खन या घी सीधा ही गाय से मिल जाता तो कैसा होता ऐसा नहीं होता वो मक्खन बनने के लिए पहले दूध जाइए दूध को दही बना दो फिर दही बना करके उसमें से मक्खन निकालो फिर मंथन करो मंथन करो मक्खन निकालो फिर उसके बाद में ये घी बनता है वो क्रम ऐसा है वह क्रम से बनेगा तभी वो बनेगा ऐसा ही यहां भी होता है इसीलिए बीच में परिणाम की आवश्यकता है ये परिणाम को संबंध लेकर के अगले इसमें कहेंगे तो वरुण आदि को इसलिए माना है अत्र ज विद्यालार्थे पथि वरुणादि नाम सन्निवेश उक्तिया पादि संगति यहा हम पाद की संगति भी बताने हैं बीच बीच में शास्त्र किसके लिए प्रवृत्त हुआ आप सोचेंगे क्या कथा बता रहे हैं हम क्या के लिए बैठे हैं पता नहीं चलता है इसलिए बीच में ये पाद आदि संगदी इस पाद का हमारे मुख्य शास्त्र के साथ क्या संगदी है ये भी बताना होता है तो विद्या फलार्थे पथि वरुण आदि नाम विद्या फल को प्राप्त करने के मार्ग में वरुण आदि स्थानों का सन्निवेश करेंगे तो विद्या के साथ शास्त्र का संबंध पहले से सिद्ध है और उसमें अधिकारी सिद्ध है फल सिद्ध है सबको सिद्ध करके फिर परिणाम के, के रूप में उसके फल परिणाम के रूप में ंत में जो है ब्रह्मज्ञान में होगा मुक्ति आदि आएंगे कहा पूर्व पक्षी का तो वरुणादि पाठ का कोई प्रयोजन नहीं है वरुणादि पाठ जो है केवल पाठ के लिए है अदृष्ट फल है इसका कोई स्थान नहीं निश्चय करता और सिद्धांत में वरुणादियों का भी स्थानांतरा भाव होने से आगंधुक नियम से यहां विद्युत के पश्चात निवेश करके स्थान दिया जाएगा और यही क्रम वहां ठीक होगा इसलिए इसके ऊपर और अनुसंधान करेंगे तो आपको ये क्रम का भी कुछ ज्ञान होगा तो ऐसा दो अधिकरणों में अभी आगे कुछ विचार आएंगे इसके संबंध में लेकिन मुख्य रूप से ये जो क्रम बिठाने की बात है ये दो अधिकरणों में हो गया इतना ही क्रम सामान्य रूप से अभी निश्चय हो गया अब इसमें जो विशेष विशेष है उन बातों को लेकर के ये अधिकर, आगे अधिकरण में और अगले पाद में भी कुछ विचार करेंगे प्रकार से तीसरा जो है तटित अधिकरण पूरा हो जाता है और उसके बाद यहां आदिवाहिक अधिकरण आता है तृतीय अधिकरण चतुर्थ अधिकरण अब इस अधिकरण में यहां तीन अधिकरण में जो निश्चय किया अर्चिरादि और वायु और तटित इनको लेकर के जो निश्चय किया और निश्चय करने के बाद हमारे पास जो है अग्नि आदि सब मिल गए अग्नि है उसके बाद शुक्ला पक्ष दिन है शुक्ला पक्ष है ठंड मास है ये संवत्सर है ऐसे सब स्थान मिला गुरु है देवता है सब मिल गया तो इतने सारे हो गया अब ये जो है कुछ इसमें कालवाचक दिखते हैं जैसे अहर आदि है ये कालवाचक है दिन काल को लेकर के कहता है तो दिन कहते हैं तो समय किसी को भी ध्यान में आता है वो दिन एक समय है काल दिन है शुक्ल पक्ष है कृष्ण पक्ष है मास है संवत्सर है ये सब कालवाची है और अग्नि जो है एक भूतवाची भी है देवतावाची भी है वायु भी भूतवाची है देवतावाची है किंतु वायु के बाद आकाश भी नहीं आया आकाश नहीं आया जल तो आया पृथ्वी तो है ही पृथ्वी से तो निकल रहा है इसलिए पृथ्वी को ज्ञान है तो कुछ भी इसमें भूदबाजी दिखते हैं कुछ देवदाबाजी दिखते हैं जैसा अभी विद्युत आदि भी ये भूत का ही विकार समझ लो ये सभी उसी के अंतर्गत आए और फिर आगे जाकर के जैसे वर्णों देखते हैं वर्ण को भूतवाजी भी कह सकते हैं और देवदाबादी भी कह सकते हैं इंद्र तो देवदा स्पष्ट है इंद्र एक देवता है देवलोक क्या देवताओं के दे, राजा है ये प्रसिद्ध है तो देव है और इंद्र का भी जल के साथ संबंध वर्षा के साथ संबंध माना जाता है शास्त्रों और उसके बाद प्रजापति है प्रजापति सृष्टि का जो है देवता है ऐसे इसमें सब मिश्रण हो रखा कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या है मार्ग है क्या है ये चीज क्योंकि ये तो कुछ काल में दिखता है और कुछ लोग में दिखते हैं कुछ भूत में दिखते हैं कुछ देवदा में दिखते हैं ये तो सब मिला करके इसीलिए अब ये समस्या है इसको समाधान करना है इसका यथार्थ रूप क्या है इसको क्या मानने से हमको समझ में आएगा क्योंकि ऐसे में तो क्रम तो हो गया क्रम तो निश्चय होगा ये क्रम से जाएगा लेकिन यह क्रम में रखे हुए जितने भी हैं और ये स्थान भी होता है सब जगह लोक शब्द का भी प्रयोग किया अग्नि लोगम आगची वायु लोगम आगचि वर्ण लोगम आगछद इंद्र लोगम आगे ये जो एक एक लोक का नाम दिया अब लोग कहने से जहाँ कर्मफल का भोग होते हैं लोक के देभुज भुज्य दे कहा जैसे कर्मफलों का अनुभव जहां होता है उसको लोक कहा जाता है इसलिए कभी शरीर को भी लोग कहते हैं कभी पृथ्वी आदि लोग अंदर को भी लोग कहते हैं अं� और लोक शब्दों में हमारे पास सात भुवने हैं ऊपर सात भुवन नीचे हैं चौदह लोग मानते हैं और उसमें ब्रह्म लोक आदि ये लोगों की प्रसिद्धि है फिर विष्णु लोग शिव लोग इत्यादि अन्य शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है अब लोग कहने में भी बहुत समस्या आई होती अब कुछ लोग शब्द भी प्रयोग किया हैं तो अब क्या है ये लोग है कि ये काल है अथवा ये देवता है या भूत है विज्ञान की दृष्टि से होता है भूत है तो क्या है ये ये इनको किसको लेना चाहिए ऐसा अभी विचार करना चाहते ये इस इस विषय में ये मुख्य विषय है और ये वेदांत में ऐसा ही यहाँ निश्चय किया है इनको ऐसा करना चाहिए जिसके कर। विषय में पहले पिछले अधिक पाद में भी आया था वो आगे बताएंगे कहा देवता क्या है वो आगे बताएंगे कहा था वो अधिकरण अब वाला है आदिवाहिका अधिकरण आधिवाहिक का अर्थ अधिवहन करने वाले अधिवहन आदिवा, करके लेके जाता है मैंने आपको एक गेड के समान एक नेतृत्व के नेता के समान आपको लेके जाएगा तो पकड़ करके लेके जाता है या साथ में लेके जाता है सहायता देकर के लेके जाता है उसको एक हेल्पर के रूप में जैसा हम बोलते हैं वो आदिवाहिक है जैसा कहीं कोई ट्रैवल करता है उनका एक साथ में रहता है ऐसे बड़े बड़े जो ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ में कोई सहायक रहता ऐसा ही ये सहायक है लेके जाता आपको घेर करता तो ऐसे आदिवाहिक आदिवाहिक संबंध में करने से आदिवाहिक कहा गया आदिवाहिक है करके बना। ये आदिवाहिक का अधिकरण ये नाम दिया अभी अधिकरण का विषय देखेंगे अर्चरादि नाम क्रम निरूपया स्वरूपम निरूप का क्रम का निरूपण करने के अब स्वरूप का निरूपण करते हैं यह अर्थिरादि क्या स्वरूप वाले इसमें तीन सूत्र है न्याय संग्रह देखिए निर्देश सारूप्याद्रवणादि च मार्ग चिन्ह भोग भूमित्वे वा प्राप्ते यह निर्देश सारुप्य होने से निर्देश जहां तीनों में जो निर्देश किया निर्देश में कुछ समानता है क्योंकि वायु आदि तो समान है अग्री भी वायु आदि कुछ समान है कुछ तो अलग है तो निर्देश सारूप्य है समान रूपता और अन्य अन्य स्थानों में भी निर्देश किया यहां तो तीन का निर्देश बताया अन्यत्र अन्यत्र भी निर्देश किया तो भी उसमें भी कुछ समानता समानता होने से और लोक शब्द श्रवणाधि लोक शब्द स्पष्ट सुनाई पड़ा यहां भी है वेदांत में भी है और अन्यत्र पुराणों में भी ये अग्नि लोक आदि सब प्रसिद्ध है लोक शब्द तो बहुत प्रसिद्ध है अब ये लोक शब्द भी श्रवण होता है तो हमारे दिमाग में एक लोग आता है ये जैसा यहां लोग है वैसा लोग आता है और मार्ग चिन्हत्व और दूसरा ये भी लगता है कि ये जो है ना मार्ग चिन्ह है माइल जैसा माइल स्टोन लगाते मार्ग में चिन्ह लगाते कि अभी यहाँ से कितना किलोमीटर हो गया अभी एक स्थान फिर दूसरा स्थान इतना किलोमीटर हो गया ऐसा ही यहाँ से जब चलते समय अलग अलग जगह पे जो मार्ग का पड़ाव हम बोलते हैं पड़ाव आता है मार्ग चिन्ह तो वो रास्ते पे सीधा चलेंगे तो वो बताता है जैसा किसी को कोई मार्ग पूछते हैं आप रास्ता पूछते हैं रोड में या अदवा गांव आदि में जाके पूछते हैं तो ऐसा बताता है कि यहाँ से जाओ यहाँ से जाने के बाद में एक पिपल का पेड़ आएगा और पीपल का पेड़ के वहां से जो है आप राइट ले लो राइट लेकर के आगे चलेंगे तो वहाँ जो है फिर एक नदी आएगी फिर वो नदी को पार करो पार करके फिर लेफ्ट को जाओ ऐसे ऐसे बताता है जैसे मार्ग चिन्ह होता है हाँ कभी कभी मार्ग चिन्ह मार्ग चिन्ह लम्बा सुनने से वो याद रखना भी मुश्किल होता है याद नहीं रखने से रास्ता भड़क जाता है जैसा अभी हम पिछले बार गए थे वहां यमुनोत्री में सब रास्ता सुन करके आया सबको समझा दिया और जंगल में गया पता नहीं कहा अपने अपने जो है कोई मोबाइल के पीछे चले कोई कुछ के पलेगे और सब भड़क करके कोई कोई जंगल का आधा रास्ते में कोई नीचे के सब ऊपर सब हो ऐसा हो जाता क्यों वो विवेक नहीं रहता है वो वहां जाकर के अंत में वो जंगल के अंदर घुस जाते हैं तो वहां सब अंधेरा अंधेरा दिखता इधर भी रास्ता उधर भी रास्ता ऊपर की रास्ता नीचे जहां से गाय तरती है वो रास्ता दिखता और वहां जाएंगे वहां कोई गड्ढा दिखेगा कहीं कुछ दिखेगा फिर और घबरा जाएगा फिर घर आने से तो फिर सब भूल जाएगी और वहां तो कोई टावर भी मिलेगा नहीं वो बैठना पड़ेगा फिर क्या क्या करेंगे फिर जो वापस जा करके जा करता ऐसे होता है इसीलिए कभी कभी जो है रास्ता इतना लंबा हो जाए तो फिर ये पड़ा वो जो निश्चय करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे ही हम तो जाने के पहले ये सब बताए थे कि ऐसे जाने पर जंगल में जाने पर क्या क्या होता है और सब पता चलता है लोगों का स्वभाव क्या है ये सब कथा बताए थे और वैसे ही हुआ ऐसा होता ही है हर बार होता है आ, जो बड़े जो है जोर शोर से बात करते हैं अपने धैर्यवान बोलते हैं वही सबसे बड़ा डरभोग होता है और जो हमको लगता है कमजोर है और वहां जाके पता चलता है वो वास्तव में अच्छा धैर्यवान है वो घबराता नहीं तो घबराने से क्या फायदा वो तो हम तो कोई और दुनिया में तो गया नहीं वहां आस पास में कहीं भी मिलते तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ऐसा होता अभी वहां पानी नहीं मिलता कोई दिखाई नहीं दे रहा है और रास्ते में पूरा क्या है वो पत्ते गिरे हुए हैं ये कहां जाना है ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जाना है लेफ्ट जाना है राइट जाना है कुछ पता नहीं ऐसे में तो डर जाता है कहां जाना है करके तो इसलिए ऐसा भी होता है ये रास्ता जो है मार्ग निर्देश में ऐसे पड़ा हुआ का चिन्ह होता तो चिन है वो चिन्ह बताते हैं फिर चिन्ह करके होते हैं हम लोग भी चिन्ह डाल करके जाते हैं जो आगे आगे जाते हैं वो पीछे वाले के लिए छिन्ह डालते हैं कुछ ना कुछ मार्किंग डाल के जाते हैं वो पीछे वाला वो दे के आना चाहिए अब वो एक दो मार्ग भूल गया तो फिर गया फिर तो और कहीं जाएगा फिर मार्ग दिखाई नहीं देगा चिन्ह नहीं है तो वो मुश्किल हो जाता ऐसा ही ये जो कुछ बताया गया रास्ते के लिए यहां से उत्तरायण मार्ग में ब्रह्मलोक जाना बहुत दूर है तो बीच में ये सब पड़ाव है ऐसा ऐसा जाकर के आपको जाना पड़ेगा एक विकल्प ये भी हो सकता है अलग अलग विकल्प कर रहे हैं एक तो लोक भी हो सकता है लोका लो अनुभव करने वाले स्थान और मार्ग चिन्ह हो सकते हैं और भौम भोग भूमित्व प्राप्त अदब आप भोग भूमि है भोग भूमि माने ऐसे बीच में रुक के जो चाय पानी पीने का जो है कुछ स्थान विशेष है ऐसे भी हो सकता भोग है भोग भूमि है वहां विश्राम करेंगे ऐसा भी हो सकता है इस प्रकार से प्राप्त होने पर यह सब विकल्प प्राप्त है अब आप सोचिए क्या करना है तो यहां जैसा मीमांसा में इस प्रकार के अनेक विषयों का निश्चय किया ऐसा ही इन विषयों का निश्चय यहां होता है के जा क्या है उनके वहां तो सीधा यहां से स्वर्ग लोग जाने का है बीच में ऐसे पड़ाव आदि इत्यादि के बारे में वो चर्चा नहीं करते उनका ऐसा विषय नहीं अब यहां हमारे यहाँ उपासना है उपासना होने से उपासना में इन सब का चिंतन अनिवार्य होता है तब जाकर के फल प्राप्त हो तो ये पूर्व पक्ष प्राप्त पूर्व पक्ष ने कहा इनमें से कोई हो सकता या तो लोभ होगा या मार्ग चिन्ह होगा या भोग भूमि होगी इनमें से कोई हो सकता चेतन से प्रयत् प्रयत्नरहित ऊर्ध्वगमनम चेतनाधीनि लौकिक न्याय अब क्या है ये जो ऊपर जाने वाला है ना ये तो चेतन है ये जीवात्मा चेतन है और वो लिंग शरीर के साथ में ऊपर जा रहा यात्रा करना तो यह कब हम हमको एक न्याय निकालना पड़ेगा कि चेतन से स्वप्रयत्न रहित चेतन अब जो है ना ये स्वप्रयत्न रहित है मानी यह बेहोशी में है अब आप दुनिया में देखो कोई भी चेतन कोई मनुष्य आदि बेहोशी में होता है तो उसके लिए कार्य करना है कुछ भी करना है तो दूसरे की सहायता चाहिए तब वो कर पाता जैसे बेहोशी कर देते तो बेहोशी करने के बाद में दूसरा आदमी उसको खिलाता है पिलाता है सब कुछ करता है और लेके जाना होगा या कुछ भी करना होगा तो सबके लिए एक जो है दूसरे चेतन की आवश्यकता होती क्यों हमारा ये जो चेतन है अब ये जो जाने वाला यात्री है ये तो बेहोशी अवस्था में उसको जैसा ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं ना वैसा दूसरे को धक्का देकर के ले जाना पड़ेगा कितना भी सूर्यवीर होगा अब कुछ नहीं कर सकता वो तो लेटे रहेगा ऐसा ही ये बिल्कुल गुमसुम अवस्था में पड़ा हुआ है उसको कुछ बता नहीं ऐसे में स्वप्रयत्न रहित है वो तो गमन भी नहीं कर सकता आगमन भी नहीं कर सकता बीच में खाना पीना का तो दूर कुछ भी नहीं कर सकता वो तो बेहोश है ऐसे में ऊर्ध्वगमन कराने के लिए किसी की सहायता चाहिए उसके बिना तो ऊर्ध्वगमन कैसे करेगा ऐसा है ये समस्या इसलिए चेतन से प्रयत् स्वप्रयत्न रहित से ऊर्धम एक न्याय बनाया हमने चेतनांदर अधीन है तो अब व्याप्ति बन जाएगी स्वप्रयत्न रहित चेतन से ये स्वप्रयत्न रहित रहित चेतनत्व तत्र तत्र ऊर्धम आदि चेतनांदराधीन यथा लोग में जैसा दिखता है। तो गमनादि चेतनांदरा अधीन होता है ऐसा दिखता है ऐसे ही स्वप्रयत्न रहित जो चेतन होगा जहां जहां होगा वहां वहां चेतनांदराधीन ही गमनादि कार्य होगा ऐसे लौकिक न्याय है ना लौकिक न्याय लाया अब क्या है लौकिक न्याय लाया तो अब हम ये जो दिन आदि कालवाची है या लोकवाची है इत्यादि को लेंगे तो समस्या है अब दिन को क्या बता है कि इसको कहां ले जाना है? क्या बता दिन तो चेतन नहीं है जो दिन हम मानते हैं वो दिन तो अचेतन है ना दिन को क्या बताया दिन को स्वयं मालूम नहीं है कि वो दिन है कि रात है वो क्या बताए और वो दिन को क्या बताया कि ये कहां जाने वाले है? उत्तरायण में जाएगा में जाएगा कुछ दिन को तो कुछ मालूम नहीं दिन तो अचेतन होता है तो अचेतन प्रकाश को दिन बोलते सूर्य प्रकाश ऐसे अचेतन दिन क्या निश्चय करेगा अचेतन दिन तो कोई सहायता नहीं करेगा ना चेतन के साथ उसका संबंध नहीं तो इसीलिए ये आह आह आदि जो दिन आदि जो है ना शुक्ल पक्ष उत्तरायण आना ये जितने भी है दिन है शुक्ल पक्ष है उत्तरायण है ये कालवाची है ये कालांतरेशु मार्ग चिन्ह भोग भूमित्व असंभव ये सारे कालवाची है कालबाजी होने पर ये मार्ग का चिन्ह भी नहीं हो सकते और ये भोग भूमि भी नहीं हो सकते ये दिन को एक दिन को कोई भोग भूमि कहना संभव नहीं और ये मार्ग का चिन्ह भी नहीं मार्ग का चिन्ह कैसे हो सकता है यह तो सबके लिए है दिन तो सबके लिए इसीलिए ये मार्ग चिन्ह नहीं हो सकता दिन को मार्ग चिन्ह बना करके वहां से गुजरेंगे ऐसा कैसा हो वो तो होगा ही नहीं वो तो जैसा क्या है वो जैसा मार्ग ढूंढने आएगा तो वो चिन्ह वहां रहेगा ही चिन्ह तो चले जाएगा ऐसे में जो अस्थिर है उसको मार्ग चिन्ह नहीं बनाया जा सकता कैसे बनाएगी और आपने जैसा रास्ता दिखाया बोलोगे यहाँ से उस गाँव में जाना है देखो ये रास्ते में पे जो पेड़ के ऊपर जो कौवा बैठा वो कौवा के बाजू से निकलना आप जब जाएंगे तो कौवा उड़ करके चले के गया होगा फिर वो बाजू से कैसे निकलेगा कौवा को ढूंढते रहेंगे ऐसा नहीं होता है वह अस्थिर है वह मार्ग नहीं बन सकता मार्गजिन तो स्थिर बनेगा जैसा पेड़ है मार्गजिन बनेगा क्योंकि पेड़ चल करके जाएगा नहीं नदी है मार्गजिन बन सकता है कोई पत्थर है पहाड़ है कोई मार्ग बनेगा लेकिन जो अस्थिर होते हैं वो मार्ग नहीं बनता यह दिन जो है अस्थिर है वो आता है जाता है अब वो मार्ग कैसे बनेगा नहीं होता मार्ग नहीं जी ये देवता नहीं अभी तो ये आ, ये दिन है दिन है जी दि, वो वो वो अभी बताएंगे अभी वो बताने के लिए ये बता रहे हैं अब वो बताएगा ये अभी जो है ना ये शुक्ल पक्ष देवता ये क्या वो आदि जो है स्वयं तो अचेतन है ये पूर्व पक्ष को उत्तर देते हुए कह रहे हैं ऐसा अचेतन है अचेतन होने से वो शुक्ल पक्ष सभी ऐसा ही है ये काल काल के संबंध में ये काल के रूप में ही स्पष्ट है ना अब शुक्ला पक्ष कैसे होता है चंद्रवा के बढ़ने घटने से होता है तो कालांतरिक्षु मार्ग चिन्हत्व तो, इनको मार्ग चिन्ह नहीं बनाया जा सकता ये पहले आप सोच लो इसका अनुसंधान पहले कर लो कि ये इनको मार्ग चिन्ह बना सकते हैं भोग भूमि बना सकते कि नहीं बना सकते ये तो होगा नहीं क्यों मार्ग चिन्ह के लिए यह है ये बढ़ता घटता रहता और भोग भूमि भी नहीं हो सकता क्योंकि एक स्थान विशेष नहीं है कालवाची इसीलिए वो दोनों संभव नहीं और फिर क्या है तद अभिमानी देवदा भी भवित मीति न्याय ना तब फिर क्या होना चाहिए कि हमने एक व्याप्ति जो बनाया है ये जो अचेतन जीव यहां से निकल रहा है वो अचेतन जीव को ऊर्ध्वगमन करने के लिए गमन करने के लिए चेतनाधीनत्व तो होना पड़ेगा चेतनाधीन तो हुए बिना ऊर्ध्व नहीं कर सकता है इसीलिए ये जो भी है ये अहर आदि जो शब्द से कहे गए हैं ये सब उनकी उपाधियां हैं ये तत्त में अभिमानी देवता है इसलिए तदा अभिमानी देवता भी भविदव्यम अभिमानी देवताओं के माध्यम से ही ये संभव हो सकेगा तो अभिमानी देवता जो है स्थिर होते हैं वो तो देवता ही है वो तो स्थिर रहेगी और देवता को ये ज्ञान भी रहता है उसको क्या करना है क्योंकि एक तो अचेतन पड़ा हुआ है अब उसको लेके जाना है वो बेहोश में है तो उसको वो तो बुद्धिमान की कोई कर सकता है वो आ, म, बाकी जो जड़ है वो क्या कर सकता है जड़ को पता नहीं इसीलिए वो ये जो अहर आदि है अग्नि आदि जितने भी बताए हैं ऐसे तो अग्नि आदि तो देवता रूप में प्रसिद्ध ही है और बाकी एक कालावादी अहर आदि भी देवता रूप में प्रसिद्ध है इसीलिए तद अभिमानी उनके अभिमानी देवता ये स्वयं जो है ये उपाधि है उनके और उसके अभिमानी देवता जैसे चंद्रमा चंद्रमा उपाधि है तो चंद्रमा के अभिमानी देवता होती तो वो चंद्रमा अभिमानी देवता से संबंध करके जाएगा वो इसलिए ये चंद्रमा में नहीं जाता जो चंद्रमा आपको दिखाई देता है ये चंद्रमा उसके उपलक्षण होते हैं ये चंद्रमा कुछ संकेत देता है बस उतना ही वो चंद्रमा के आसपास उसको समझना है बस इसीलिए इसके द्वारा यानी ये हमारे जो युक्ति है ये युक्ति के द्वारा स्वप्रयत्न रहित का चेतना की अपेक्षा है इसके युक्ति के द्वारा अनुग्रहीता अनुग्रह प्राप्त होने से यानी युक्ति के बल प्राप्त होने पर वैद्युताद उपरी मानव पुरुष उन्नयन लिंगाद च और अभी आपने इन लोगों को काल को सबको आप जो है देवताभिमानी बोल रहे हैं इसका क्या क्या आपके पास क्या लक्षण है कैसे आपने बताया क्योंकि अब वहां जाकर के आगे जाकर के ब्रह्म लोग ले जाने के लिए एक अमानव पुरुष आता है बोला है वहां तो एक आदमी आएगा बीच में कोई आदमी की चर्चा नहीं कोई आदमी मतलब कोई चेतन की चर्चा नहीं वो तो अमानव पुरुष बोला है तो कहते हैं वहां जब अमानव हाँ पुरुष आता है अब वहां तक बिना पुरुष के कैसे जाएंगे वो जो तो वहां तक पहुंचेगा तब अमानव पुरुष आकर के लेके जाता है इसका मतलब वहां अमानव पुरुष आता है और उसके नीचे सब मानव पुरुष आता है मतलब कोई देवता आते हैं इस मानना इसलिए अमानव पुरुष का अर्थ मानू के अंदर गद नहीं आने वाले वो मानु के बाहर होता है और ये बाकी सब देवता है ये इस सृष्टि के अंदर गद मानव के अंदर गद मानते वो क्या है ब्रह्म से सीधा आया हुआ है ब्रह्मलोक के जो है वहां के पोलिसमैन है वहां के आदमी है तो वो वहां के जो गेड़ होने से उनका तो अलग कैटेगरी में आ गया वो हमारे इसमें नहीं है वो अलग कैटेगरी में है ये बाकी सब तो सामान्य यहाँ प्रसिद्ध है इसीलिए ये भी एक हमको लिंक मिलता है कि अंत में एक पुरुष आकर के चेतन आकर के ले जाता है इसका मतलब बीच में भी सब चेतन ही ले जाता है जैसा एक एक जनपद से अलग अलग दूसरे जनपद में जाएंगे तो एक एक जनपद की जो पुलिस रहती है वो पुलिस के एक एरिया होती है और उसके बाद फिर दूसरे एरिया में हो जाता है अब दूसरे जनपद में होने पर दूसरे पुलिस के हवाले हो जाते हैं ऐसा ही यहाँ विद्युत आदि लोग जो कहे गए हैं वहां तक एक के दायरा है तो वो उस दायरे में काम करेंगे और उसके बाद आके आपको दूसरे के ऊपर सौंप देंगे और दूसरा उसको तीसरे पे ले जाएंगे ऐसा आपको क्रमशः एक एक करके लेके जाए ऐसा ही यहां क्रम है इसलिए कहते विद्युत आदि ऊपरी मानव पुरुष उन्नयन लिंगा विद्युत के बाद में जो मानव पुरुष अमानव पुरुष आता है अमानव पुरुष का उन्नयन शब्द वहां सुना है इसीलिए मानवाह चेतना चेत चुन्ने दारो अतिरादय इत्युक्तम इसी से पकड़ गया इसी से हमको मालूम हो गया वहां अमानव कहा अमानव करके विशेषण दे दिया क्यों मनु के मनु के दृष्टि संबंधी नहीं है वो ब्रह्मलोक संबंधी है तो इसलिए मनु के दृष्टि संबंधी नहीं है तो बाकी जो जो है वो मनु के सृष्टि संबंधी है ऐसा मालूम पड़ता है इसका मतलब अर्ची से लेकर के विद्युत पर्यंत विद्युत को साथ में लेकर विद्युत को साथ में लेकर के विद्युत मर्यादा तक जो भी अभिमानी देवता है वो तत्व संबंध से अभिमान करके, अभिमान करके वो देवता है ये सब मानव है मनु के सृष्टि के अंतर्गत आने वाली देवता है। और इन देवताओं के साथ में इनका गमन होता है और इसलिए कि वो कोई चिंता नहीं करना है खाली जैसा बेहोश होकर के आप पड़े रहो फिर बाकी काम तो सब वहां खड़े हुए लोग करेंगे ऐसे ही यहाँ आप पड़े रहते हैं आपको फिर लेके जाते हैं वहां एक एक स्थान में गुजरते हुए वहां पहुंचा देते हैं ये ही यहाँ आदिवाहिक देवता इन देवताओं का नाम है आदिवाहिक देवता और ये आदिवाहिक देवताओं के साथ संबंध करने वाले ये जो शरीर जाता है उसका शरीर का आदिवाहिक शरीर बोलते हैं ये ये इधर से लेके जाएगा दूसरे शरीर में ऐसे ही ये जा रहा है तो उसके लिए एक अलग शरीर के रूप में जैसा होता है जैसा बेहोशी करने के बाद में ये जो ऑपरेशन थिएटर में सब लेता समय नया कपड़ा पहनाते हैं वो कोई अलग कपड़ा पहनाते हैं जो हरा कपड़ा जो है कभी नीला कपड़ा ये सब पहनाते हैं पहना करके ले जाते हैं वो ऐसे ही यहाँ वो इसको भी एक पहनाएंगे वो पहना करके लेके जाएंगे ये आदिवासी देवता लेके जाएंगे वो उनको आदिवासी के शरीर ऐसा माना है ये शरीर में वहां जाएगा और ये आदिवाहिक देवता देख के जाएंगे ये आदिवाहिक मतलब ये गेड़ करने वाली देवता है ये सब कैसा हो रहा है इसको सब ना ये पहले जो कर्म किया है जो अभी जाने वाला जो बेहोशी में है उसने जो कर्म किया है वो कर्म के बल पर ये सब हो रहा है उसको उत्तरायण में जाना है तो उत्तरायण मार्ग में जिनको ड्यूटी लगी है वो तो वो कराएंगे वो तो भगवान ने ड्यूटी लगा रखे इन देवताओं के तो वो काम उनको कराते हैं ऐसे करके उनको वहां पहुंचा देते हैं इस प्रकार से ये है तो दिन आदि का संबंध है इसका काल आदि का संबंध है किन्तु तो काला आदि केवल आदि नहीं है ये आदि अभिमानी देवता का संबंध करके जाएंगे तो अभिमानी देवता का ही यहां काम होता है और दूसरे का नहीं होगा ये ये कहना चाहते सूत्र में देखिए आदिवाहिगा स्थलिंगाद आदिवाहिका ये अर्चरादि जो मार्ग हमें जितने भी सुने गए हैं ये सब आदिवाहिक है तल्लिंगात ऐसे ही लिंग प्रमाण मिलता है लिंग प्रमाण यही है कि अमान और पुरुष चेतन को कहा गया यदि सभी ये लोग ही होते हैं तो बीच में अमान पुरुष को आने की आवश्यकता नहीं थी कि जैसा यहां से लोग हो करके वहां ब्रह्म तक पहुंच जाए जैसा हवा से उड़ते उड़ते हुए जाएंगे ऐसे कुछ बोल सकते थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है ये जो जा रहा है वो वो भी चेतन संबंधी है तो इसलिए चेतना आदि के साथ संबंध करके ही होता है और वो परस्याम देवतायाम जो पहले हम पाद में विचार किए हैं वो देवता में लीन होते हैं तो वो भी यहां संबंध करता है तो पर देवता के साथ में संबंध करेगा तो वो देवता का भी संबंध है वहां तो इसलिए सर्वत्र यह अभिमानी देवता को माना केवल इतना ही नहीं जैसा जितने भी प्रकार के कालवाची जितने भी शब्द हम सुनते हैं ये सब तत्त्व संबंधी अभिमानी देवता तो रात्रि अभिमानी देवता रात्रि अभिमानी संबंधी एक सूक्त भी है और रात्रि अभिमानी संबंधी देवता के लिए हवन भी होता है सब कुछ होता है रात्रि अभिमानी भी देवता है और तिथि आदि भी सब देवता है और इनकी तिथि पूजा होते हैं नक्षत्र भी देवता है जैसा अभी कृतिका के लिए हवन आदि होता है नक्षत्र के लिए हवन होते हैं और इनको सब देवदार रूप में मानते हैं देवदारूप में मानने का मतलब ये वो नक्षत्र आदि नहीं है ऐसा अर्थ नहीं है नक्षत्रादि है लेकिन नक्षत्र आदि अभिमान में उनके देवता है वाहमन वो चेतन है अंदर से चेतन रूप में ही ऐसा ही माना जाता है तो जैसा पृथ्वी में पृथ्वी अभिमानी देवता जल में जल अभिमानी देवता इसी प्रकार दिन में दिन अभिमानी देवता सूर्य में, में सूर्य अभिमानी देवता चंद्रमा में चंद्रमा अभिमानी देवता इसी प्रकार सभी में तद अभिमानी देवता है क्योंकि सभी के अंदर अंदर्यामी रूप से उसी चेतन को माना है इस दृष्टि से ये लक्षण मिलता है इसी से यहां निश्चय होगा कहा हम यहां का विषय को भाषिकार उपस्थित करते हैं तेषु अर्चिरादिषु संशय इन अर्चिरादियों के विषय में एक संशय होता है किम येदानी मार्गचिन्नानि उदा भोगभूमो अथवा नेता गंतणा ये तीन प्रकार के संशय हो गया कि ये जो अर्चिरादि कहे गए हैं ये मार्गचिह है अथवा भोग भूमि है अथवा नेता गंतणा जाने वालों को लेके जाने वाले हैं ये गेड़ है कौन है त्र मार्गलक्षणभूता अर्चिरादय प्राप्त तो सामान्य में यही निश्चय होता है कि ये जो आर्चरादी कहे गए ये मार्ग लक्षण है यानी मार्ग के चिन्ह है ये ऐसे ऐसे जगह पे होकर के जाता है बोलेंगे तो ऐसे होता है चिन्ह होता है तत्स्वरूप क्योंकि वो जो उपदेश दिखाई पड़ता है ना उसी प्रकार दिखाई पड़ता है वो यहां से यहां जाएगा यहां से यहां जाएगा यहाँ से ऐसे बता रहे इसका मतलब वो तो चिन्ह को लेकर के बोल रहा है उसका स्वरूप ऐसे ही होना चाहिए तभी तो वहां से गुजर के वहां से गुजर के जा रहा है वो जैसे कहा जाता है लोग में यथा ही लोग एक ग्रामम नगरम वा प्रतिष्ठा समान अनिशिष्य थे कि लोग में कोई एक व्यक्ति कोई जाना जा रहा है वो मार्ग पथिक है वो पथिक जा रहा है कहीं गांव में जा रहा है नगर में जा रहा है उसको रास्ता पता नहीं है तब वो किसी से पूछता है तो ग्रामम नगरम वा प्रतिष्ठा समानो ये प्रतिष्ठा समानों ये क्या है रूप प्रतिष्ठा समान आ, ये प्रतिष्ठा समान हो ये स्था धादु से संद करके उसमें जो है मा, मानच करके रखा है तो प्रतिष्ठा समानो षासु तिष्ठासु बोले तो जो जाने वाला मैंने निकलने वाला स्थिर है ऐसे प्रतिष्ठासु तो स्थिर है प्रतिष्ठा प्रस्थान करने की इच्छा रखने वाले वो प्रस्थान, प्रस्थान करने की इच्छा रखते हुए जा रहा ऐसे उसी को कहेंगे प्रतिष्ठासमान। समान अनुशिष्यते उसको शिक्षण दिया जाता है मार्ग का उपदेश दिया जाता है कैसे गच्छा इतहा तम अमुम गिरी जैसा आपने बताया वो पूछा कि आपको कैसा जाना है वो बताता है कोई रास्ता बता देखो यहां से जाओ गच्छा यहां से वहां जाओ का अमुम गिरी उस गिरी के पर वो पर्वत पर जाना वो पर्वत जाने के बाद तदो निग्रोधम वो पर्वत के ऊपर जाएंगे वहां एक पीपल का पेड़ दिखाई पड़ेगा वहां होता है पीपल का पेड़ बड़े बड़े पेड़ तो पीपल का पेड़ दिखाई पड़ेगा और निग्रोधल है और तदो नदी फिर वहां से आप आगे चलेंगे पिपल का पेड़ होते हुए आगे चलेंगे तो एक नदी आएगी और तदो ग्रामम फिर वो नदी पार करके जाएंगे एक गांव आएगा और फिर नगर फिर आगे जाकर के नगर जाना है तो भ्रहण से आगे रास्ता दिखाई पड़ेगा ऐसा करके जैसा लोग बताते हैं ऐसा ही है हम वो भी वो जो अहर देवता को वर देवता को ये ऐसे बता रहे एक एक स्थान कौन करके तो प्रास्य दहाचिशो अहर आहन आपूर्यमाण पक्षम इत्यादि आह ये सामान्य देखने पर यही दिखाई पड़ता है और यही मानना चाहिए यदि ऐसा आप मानना नहीं चाहते हैं तो पूर्व पक्षी दूसरा विकल्प ले रहा अथवा भोग भूमय है प्राप्त अथवा ये रुक करके कुछ विश्राम करने का पड़ाव स्थान का नाम है ये सब है ना तथा ही जैसे कि लोक शब्दे ना अग्नियादीन अनुब्नादि क्योंकि ये संपूर्ण वाक्य में आप देखेंगे सब जगह लोक शब्द का प्रयोग किया अग्नि आदिओं को लोग शब्द से कहा गया अनुबंधनादि माने लोग शब्द के द्वारा जोड़ करके कहा जा रहा कैसे अग्नि लोग में ये का वो अग्नि लोग में जाता है वायु लोग में लोग का इत्यादि अब मतलब ये लोग में जाएगा अब जैसा आप कोई गांव में जाएगा आप पथिक है रास्ते में थके हुए हैं और वह रास्ते वहां गाँव में जाएंगे थोड़ा पानी पिलाएंगे चाय पिलाएंगे कुछ भी होता है भोजन आदि भी विश्राम सब होते हैं ऐसा ही यहां दिखता है वो पहले एक दिन जो है वहां से एक निकलेगा निकलने के बाद में अहर देवता के पास जाएगा वहां थोड़ा सा विश्राम करेगा फिर शुक्ला पक्षी देवता के पास जाएगा उत्तरायण में दक्षिणायण में तो अलग जाएगा वो ऐसे जाकर के रुक रुक करके फिर धीरे धीरे जाता है क्योंकि वो तो सब लोग ही हो गए अग्नि लोग जाएगा फिर देखेगा फिर आगे जाएगा ऐसा आराम से जाएगा तो लोग शब्द से भोग आयतनेशु भाष्य ये लोग शब्द जो है ना प्राणियों का भोग का स्थान है उसी में प्रयोग होता है लोग शब्द का ये प्रसिद्ध है मनुष्य लोग पितरलोग देवलोक इत्यादि देखो हां बहुत सरलता से बता रहे देखो ये सब लोग शब्द तो ऐसे होता तो मनुष्य लोग कहे तो मनुष्य भोग भूमि पितरलोक है तो पितरों तो के भोग भूमि और देवलोक कहने से देवताओं के भोग भूमि ऐसा होता है तथा च ब्राह्मण अहोरात्रुकेश्जन दे इत्यादि ये देवलोक आदि तो ठीक है तो अहर आदि को दे कहा गया तो तब बोलते शतपथ ब्राह्मण में यहाँ ऐसा लिखा है अहोरात्रु दिन और रात्रि में लोकेशु सज्जन दे भी लोग है ऐसा शतपथ ब्राह्मण का श्रुति दे दिया भाषिका ने यह भी है इसलिए दिन को भी लोग मानने में कोई दोष नहीं है दिन रात भी दे है ऐसा कहा है। तस्मात ना आदिवाहिका अर्चिरादया इसलिए ये जो अर्चिरादी है ना ये आदिवाहिक नहीं है ये जैसा आप कहना चाहते हैं ये नेता रहा, नेता है ये ले जाने वाले हैं गेड़ है ऐसा ये नहीं है उनके साथ नहीं हो सकता लोग मानना ठीक है लोग शब्द प्रयोग किया है अचेतनत्वाद अभी ये तेषा और ये जो लोग हैं दिन है इत्यादि कालवाजी ये सब जो है अचेतन होते हैं अचेतन होने पर इनको आप आदिवाहिक बनाना ठीक नहीं है अचेतन कैसे आदिवाहिक होता है अचेतन किसी का आदिवाहिक नहीं होता है इसीलिए उनको आदिवाहिक बनाना ठीक नहीं होगा और ये प्रसिद्ध है क्योंकि चेतना ही लोग राजन युक्ता पुरुषा दुर्गेशु आदिवाह्य ये जो लोग में ऐसा देखा जाता है लोग में जो राजुक्त पुरुष होते हैं राजनियुक्त पुरुष का अर्थ पुलिस वाले जो हम जो पुलिस कहते हैं ये पहले राजपुरुष ऐसा कहते हैं में इनका नाम है तो राजा के द्वारा काम में नियुक्त है तो ऐसे में चेतना ही ये जो राजपुरुष होते हैं ये चेतन होते हैं। तो राजपुरुषा लोगे राजनियुक्ता राजा के द्वारा नियुक्त होते हैं ये चेतन होते हैं और वे चेतन पुरुष ही दुर्गेशु मार्गेशु जो कठिन मार्गों में जहां मार्ग का पता नहीं चलता है वहां ये राज पुरुष जो है मदद करते हैं ऐसा होता है मतलब पहले भी ट्रैफिक पुलिस जैसे आजकल ट्रैफिक पुलिस है वैसे पहले भी रहे होंगे ना तो रास्ते में जो आते हैं उनको मार्ग दरकाने दरकाने के लिए वो नियुक्त तो होते हैं पहले जो है गांव गांव में भी ऐसा होता था गांव गांव में भी किसी को वो नियुक्त करके रखते हैं ये यह ये यहां का जो राजा का काम सब वही करेगा इत्यादि सब व्यवस्था पहले थी अब उसी प्रकार वो काम करता है उसको जाके पूछो तो सही रास्ता बता देगा तो दुर्गेशु मार्गेशु अधिवाख्यान अधिवाह्य मैंने जिनको लेके जाना चाहिए उनको लेके जाने का काम ऐसे चेतन पुरुष करते हैं और ये तो अर्चरादि तो चेतन है नहीं और पुरुष शब्द कोई आया नहीं है फिर ये लोग शब्द आया है तो इनको लोग मानना ही ठीक है लोग में भोग करेगा और वहां जाके विश्राम करेगा फिर वहां से जाएगा ऐसा ही होगा तो ये जाने के मार्ग में आया हुआ स्थान विशेष हो सकता है पड़ाव हो सकता है अथवा निर्देश संकेत हो सकता है मार्ग चिन्ह हो सकते हैं ये सब हो सकता है किंतु ये अचेतन होने के कारण इनको देवता मानना ठीक नहीं है ये पूर्व पक्ष हुआ तो उसका सिद्धांत है आगे ओम ओ पूर्णमत पूर्णमितम पूर्ण मुदश्य पूर्णस्दा पूर्णमेवावशिष्य ओम शांति शांति शांति